C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वरा प्रस्तु थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमजिम में संकलितिक पाठ पाठ का शीर्षक है एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं नई दिल्ली घाघस एक एशियाई शेर चेकत्सा के दुनिया का एक चीता जागता चमत्कार बन गया बचने की कोई उम्मीद ना होने पर भी आज वो जिंदा है और पहले की तरह गरजता है गागस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चडिया घर में लाया गया था वो चडिया घर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया चडिया घर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे तीन दिन तक लगातार सुई लगाई पर इससे उसे कोई फायदा ना हुआ अब तो उसने खाना एक तम छोड़ ही दिया था और मूँ से लार भी बहने लगी थी घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हालांकि इस बीच घागस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी वो अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक डी एन सिंह ने बताया एक महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70-80 प्रतिशत तक खाना खाया जो की एक अच्छा संकेत था हालाकि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था गागस को इलाज के लिए दूसरे विशिष चिकत् की में रखा गया उसके इलाज में कोई कोता नहीं बढ़ती जा रही थी उसके शरीर की भावसी सिकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा था गाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं शायद वे ही कोई राह सुझा सके सिंह ने आगे बताया गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर आरजी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी दवाइयां देने की सलाह दी होम्योपैथी इलाज शुरू होने के दो माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था यह बात है 3 अगस्त की यानी कि पूरे 6 माह वो तकलीफ में रहा बीमारी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया है पर हालात में अभी सुधार है एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता और विजय सिन्हा ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन